अभी जो व्यवस्था है उसका आधार क्या है भय प्रलोभन आस्था मूलक व्यवस्था क्या व्यवस्था का आधार है इसको बोलते हैं शक्ति केंद्रित व्यवस्था अभी व्यवस्था किस प्रकार की है शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्रित व्यवस्था का मतलब ये है कि उसमें भय है प्रलोभन है अच्छा करने पे पुरस्कार और गड़बड़ करने से डंडा है ना जब तक मानव में समाधान नाम की शक्ति उदय नहीं होती है भारी शक्तियों के प्रभाव में हम लोग व्यवस्था में रहते हैं तो सारा का सारा जो अव्यवस्था है उसका नाम ही है ना वैसे तो हम लोग व्यवस्था बोलते हैं लेकिन वो अव्यवस्था है व्यवस्था क्यों नहीं है क्योंकि उसमें उसके मूल में उसके मूल में भाय है प्रलोभन है शक्ति है पावर सेंट्रिक सारा कार्यक्रम है आदिकाल से देखेंगे तो पावर सेंट्रिक की था जैसे पहले आ, वह क्या गौरव लोग हैं नहीं है नवनीयता चली गई उसने तो सत्र करवाया अच्छा, बता के, बता के, के? <laughs> कोई बात नहीं उनके प्रयास ही सबका भला हो <clears throat> देखिए व्यवस्था कैसे एक व्यवस्था होती है है ना और कैसे उसका स्वरूप बनता है व्यवस्था में कुछ बहुत इंग्रेडिएंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि कोई समाज में कोई एक रिलीफ मिलना एक कोई दिशा मिलना है ना और उसके मूल में देखेंगे तो कोई एक मानव कुछ करता है उसका सम्मान होता है और उसके उसमें जो कुछ भी हुआ वो क्या किया उसने वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जैसे है सब लोग का मन आधा घंटा घंटा सुनने का तो सारी व्यवस्था में न्याय नाम की कोई चीज़ होती है और न्याय अगर ठीक से परिभाषित नहीं है तो वो न्याय के नाम पर अन्याय होते हुए भी वो कोई व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था हो जाती है हमारे में कैसे मानव को यदि हम विकास क्रम में देखें जा भैया गेट बंद कर दो छोटा वाला टक नहीं लगा दो ठीक बात हम सब जंगल में रहते थे है तो नहीं ये तो अनुमान में नहीं आता कि आते से हम लोग बिल्कुल जागृत परंपरा में थे ऐसा तो है ही नहीं अभी तक तो जागृति नहीं तो कहाँ से तो हम सब विकास क्रम में हैं इवोल्यूशन क्रम में हैं और देखिए कैसे व्यवस्था और व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ सम्मान और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ न्याय और कैसे वो इवॉल्व हो रहा है इसको आप ठीक से समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि हम अभी विकास क्रम में हैं जैसे हमारा सभी मानव का यदि देखेंगे तो एक ही दिक्कत था कोई प्रॉब्लम हमने नोटिस किया क्या प्रॉब्लम नोटिस किया उदाहरण के लिए चार लोग रह रहे हैं छः लोग रह रहे हैं कहीं जा रहे हैं पता लगा पीछे से चार में से एक आदमी गायब हो गया कौन ले गया उसको जंगली जानवर खा गया समस्या हो गया उस काल में समस्या का नाम क्या था शेर तो क्या मानव में भ्रम था कि नहीं था? था तो सही लेकिन हम उतने ही जागृत थे कि हम समस्या को भी उतने तक ही पहचान पाए कि ये शेर नाम की कोई समस्या है <coughs> अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे में खड़ा नहीं हुआ है कोई व्यवस्था खड़ी नहीं हुई है शेर है शेर से लोग परेशान हैं डरे हुए हैं भाग रहे हैं कुचर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वैसे ही किसी एक आदमी ने शेर को मार गिराया क्या मार गिराया मार गिराया जो भी जुगाड़ लगाया पहले डरा होगा जो करा जो कुछ किया अंत तो गेर मर गया शेर मर गया देखिए एक साथ दो तीन चीजें एक साथ घटित हुई ऐसा लगा मानव जाति को कि उस आदमी ने न्याय कर दिया रिलीफ हो गया लोगों को यार अच्छा हो गया अब तो शेर मर सकता है ऐसा लगा शब्द बोल रहा हूं है ना उस आदमी के प्रति क्या हुआ सम्मान उसको हमने सिर पे बिठाया हुलुलु किया डांस किया होगा नाचा होगा आदमी अपने खुशहाली को जिस प्रकार से भी व्यक्त कर सकता होगा उस प्रकार से उसने उसको व्यक्त किया है ना जो कुछ भी होगा अपना फल फूल पत्ता वो उसको समर्पित किया होगा जैसे कि हाँ किसी ने बोला हमको गले मिलने के चौरी ऐसे कोई गले मिला होगा कोई हुआ हो टांग छू क्या हो कुछ भी जो किया होगा जो किया होगा तो एक प्रकार से सम्मान का एक स्टार्टिंग हो गया अब सम्मान क्या चीज आया ये भी समझ लीजिए एक मानव मानव जाति के लिए जो कुछ कर पाए ना वही सम्मान की बात है जो मानव जाति के मुद्दों को एड्रेस कर दे वही सम्मान जाने हुआ इतने तो सम्मान हुआ दूसरा मुद्दा क्या आ गया तुरंत ही सम्मान आया तो है ना सम्मानात्मक तरीके से जीने का रास्ता आया एक व्यवस्था उदय हो गई क्या हो गया एक व्यवस्था का ढांचा उदय हुआ वो भले पर्याप्त नहीं है वो सम्मान भी पूरा नहीं है और ये ढांचा भी पूरा नहीं है वो सम्मान में सिर्फ बल के आधार पर हुआ किसके आधार पर हुआ बल के आधार पर और उससे व्यवस्था क्या निकल गई तुरंत लोग ऑर्गेनाइज हो गए रुको रुको रुको अब तो हल मिल गया अब क्या करना है अब ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो पहली बार कोई मानव में बल के आधार पर सम्मान समस्या से मुक्ति और उसके साथ जुड़ गया ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ कि देखो भैया चार आदमी यहाँ रहेंगे दो ऊपर झाड़ पे बैठेंगे तीन डंडा लेके घूमेंगे शेर जब आएगा एक आदमी उल्लू करेगा और डंडा लेके दौड़ेगा जब शेर ऐसा भाँ करेगा उसके मुंह में गले में दे देंगे और इस प्रकार से हम सब एक हो गए तो मानव जाती कि किसी मुद्दे को है ना हल होने से समझने से हमारे में कोई एक जीने का तरीका निकला उससे लगा हम लोग अब सदा सदा सुखी होकर जी सकते हैं यार शेर की शेर से सुरक्षा के लिए पूरी टीम ये वो सब बन गया इस प्रकार से बल के आधार पर सम्मान लेकिन चूंकि ये पर्याप्त नहीं है तो इसमें क्या दिक्कतें हो गई इसमें दिक्कतें यह हो गई कि हर आदमी बलशाली नहीं हो सकता जबकि हर आदमी को सम्मान अच्छा लगा क्या लगा क्या, लगा? क्या सब लोग ऐसा प्रस्तुत तो रुख सा, मेरे साथ भी होना चाहिए तो एक तरफ वो जो खुशहाली है सम्मान की समानात्मक प्रस्तुतियां हैं वो हमको स्वीकार हुई लेकिन उसका आधार बल था तो चूंकि बल सब में समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकता तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि हम तो कभी भी नहीं हो सकते हैं ना जैसे भाई के पैर में कुछ हो गया अभी तो शेर नहीं मार सकते जबकि सम्मान इनको भी चाहिए है ना तो क्या हो गया यहीं से चूंकि ये सम्मान पूर्णता के साथ नहीं था अपूर्णता में था तो इनको ईर्ष्या हो गया क्या हो गया तो बल से सम्मान और सम्मान का मतलब यह है व्यवस्था की तरफ क्या लेके गया <coughs> तो ऑर्गेनाइजेशन बना बल के आधार पर कुछ चला लेकिन वो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं रहा ऐसी सारी व्यवस्थाओं में <coughs> अपने आप ही है ना अपने आप ही इसका विरोध का बीज समाया रहता है तो बल बल के आधार पर सम्मान और सम्मानात्मक तरीके से जीने पर जो व्यवस्था वो अपने आप में निरापद नहीं रही उसमें खुद में ही ईर्षा द्वेष का मंत्र समाया हुआ है है ना <coughs> अब क्या करें ऐसे <coughs> ही पद के आधार पर कबीले का एक सरदार बन गया वो सरदार के साथ जीने में एक व्यवस्था बना क्योंकि जब बाजू वाला कबीले के लोग लड़ने आते थे कब लड़ाई करना है नहीं करना है किससे करना है किससे नहीं करना है कैसे लड़ना है लड़ने का सही तरीका क्या होगा ये सब समझने के लिए हमने कबीले का सरदार बनाया उसका सम्मान किया वो भी ऐसे ही बना होगा उसके नेतृत्व तो में कोई कबीले से हम लड़ाई जीते होंगे जब लड़ाई जीते होंगे तो उसको कबीले का सरदार बना लिया अब उसके आधार पर चलने लगे लेकिन वहीं पर ये दिखा कि ये तो पुनः बल के आधार पर है और इसमें तो फिर वही संकट हम तो नहीं बन पाएंगे वो सात फीट का आदमी था एक डंडा घुमाया वहाँ तक मारता था हम तो पाँच फीट के आदमी शरीर से ऐसे इतनी ताकत हमारे अंदर नहीं है सम्मान फिर भी चाहिए व्यवस्था तो हो रही है कुछ एक स्वरूप तो निकल के आ रहा है लेकिन वो स्वरूप पूरा नहीं है इस प्रकार से फिर से इसमें इच्छा है ना फिर आया कि भाई क्या करें तो एक आदमी क्या किया दुखी हो गया <coughs> दुखी हो गया और सोचा है तो मरने से जीने से कोई फायदा नहीं है चला गया कहीं दूर कहीं दूर चला गया तो क्या हो गया कि थोड़ी भौगोलिक परिस्थिति बदल गई दो चार पाँच दस बीस पचास किलोमीटर दूर चला गया तो नदी नाले सब बदल गए है ना? नदी नाले बदल गए तो कुछ अलग अलग तरह के फल दिखाई दिए उसको नदी में देखा तो अलग अलग तरह के पत्थर दिखाई दिए कहीं चमकदार हरे पीले नीले पत्थर दिखाई दिए है ना वो पत्थर सब इकट्ठे कर लिए उसने जेब में रख लिए और अचानक वो अच्छे पत्थर देखे खुश खुशहाली हुई लौट के अपने कबीले में आ गया यहाँ पर वो अभी तो चल ही रहा है शिविर शेर को कैसे मारना ये कैसे करना वो कैसे करना है ना अभी ये तो ईर्षा देश से भागा था बाजू वाले को बैठे बैठे एक पत्थर दिखाया हरे कलर के एकदम हरे उसने देखे नहीं थे कभी उसने जैसे देखा हरे कलर के पत्थर अरे ये कहाँ से आए ऐसे नहीं बताऊँगा चलो दे दे यार ऐसे नहीं मिलेंगे चलो पैर दबाव पहले उसके पैर दबा रहे थे ना चाहिए पत्थर चाहिए था हमारे दबाओ अब ये द, ये व्यवस्था के दूसरा रास्ता निकल आया धन के आधार पर सम्मान और धन से व्यवस्था को जोड़ा गया तो पद बल दोनों देख लिया अपन ने अब धन आ गया ये सब में भी ऋषा दे तीसरे ने देखा तीसरे ने देखा यार ना अपने पास तो ताकत भी नहीं और हरे पत्थर भी नहीं है अभी अब अपनी इज्जत का क्या होगा सम्मान का क्या होगा कौन पूछेगा हमको तो ऐसे सभी परंपराएं जो बन रही सम्मान की और व्यवस्था की उन सब में ईर्षा दे से मुक्ति है ही नहीं उसी में कॉम्प्लीकेशन है वह अपने आप में पूरा नहीं <coughs> तो पुनः उसमें उसका विरोध का तत्व उसी में समाया हुआ है एक आदमी सोचा कि अब तो यार जीने से कोई फायदा नहीं है तो चला ही गया चलते चला गया चलते चला गया कई दिशा में गया दूसरा कोई कबीला मिल गया कौन सा कबीला मिल गया वहां जाके देखा तो वहां लोग अभी सोच ही रहे हैं बात ही कर रहे हैं क्या शेयर को कैसे मारा जाए उन तक अभी तक वो अनुसंधान पहुंचा नहीं ये भाई को तो पता था शेर को कैसे मार मारा इसने कभी नहीं मारा इसने कभी नहीं लेकिन इसने कहानी पूरी देखी थी तो इसने बोला देखो मेरे पास आइडिया है मैं शेर को मरवा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं पहले भरोसा नहीं किया जो भी हुआ पहले फिर इसने बोला कि भाई कैसा होगा बोले सेवा करो पहले पहले सेवा चाहिए तो सेवा शुरू हो गई उन्होंने कहा ठीक है लाओ कितने लोग है तुम लोगों में से देखा था का तो वहां से सब चित्रण चित्र चल रहा है कि वहां कौन मारता था बोले साढ़े छह फिट का सात फीट का एक आदमी चाहिए तुम इधर आओ खड़ा ठीक है वो बल वाला जो है उससे अधिक बल वाला है लेकिन अब वो खड़ा है है ना डंडा लाओ डंडा लेके अरे गे डंडा नहीं चाहिए डंडा ऐसा चाहिए ये बड़ा गहनी आदमी है ऐसा डंडा लाओ ऐसा छीलो ऐसे खड़े हो दो आदमी यहाँ खड़े रहो चार आदमी यहाँ खड़े रहो दस आदमी ऐसे सो बीच में फिर ये होगा फिर वो आएगा शेर आएगा ऐसे चिल्लाएगा ये करेगा वो करेगा जैसे आ करे उसके डंडा तुम टाइम से डाल देना ठीक अब ये पूरा डिज़ाइन उसने ट्रेनिंग होने करके रख दिया अब एक लक्की लिका शाम को शेर आ गया भैया और संयोग से सारा डिजाइन सफल हो गया और शेर ने बहाँ क्या वो डंडा उसने डाल दिया साढ़े छः के आदमी ने शेर मर गया अब बार शेर मरा तो किसको गोदी में उठाया गया आइडिया को एक जिंदगी आइडिया बदल देती है एक आइडिया जिंदगी बदल देता है <coughs> और हमारी जिंदगी लोगों के आइडिया बदल देती है <coughs> अब क्या हो गया यहां से सम्मान आया अब भाषा का सम्मान होने लगा, गया यहां से तीसरी परंपरा शुरू हो गई है ना क्या समझ ज्ञान उसको ज्ञान ही मान लिया ठीक अब ये ज्ञानी क्या करता है भाई थोड़े दिन वहाँ रहता है अब सब बात बताता है आपने सेवा वगैरह था, फिर वापस आया था आपने कबीले में अपने कबीले में आके फिर देखता है, क्या चल रहा है अब? है ना यहाँ कोई नहीं पूछता उसको घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का इसीलिए कहा गया यहाँ से फिर देखता है सीखता है है ना और झोला उठा के फिर निकल लेता पड़ोसी के वहाँ वहाँ पर जाए आ गए अब क्या महाराज अब मैं सोचता तुमको कुछ आगे की चीज़ बताऊँ है न अब वो आगे की चीज बताता हैं कहां से लाया आगे की चीज वहीं से लाया फिर यहां पर अपने हीरो बनाया दोनों हो रही है सम्मान गलत आधार पर पूरा आधार नहीं है गलत नहीं कह सकते अधूरा आधार है और उस सम्मान से माना जाती है को कोई रिलीफ और रिलीफ के साथ व्यवस्था अगर रिलीफ नहीं है तो कोई व्यवस्था व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से रूप पद बल धन है ना रूप, पद बल धन के आधार पर सम्मान और इसके आधार पर भय प्रलोभन आस्था विधि से व्यवस्था तक हम लोग पहुंचे हैं यह सब अपने में शिकायत मुक्त नहीं है यह सब अपने में कंप्लीट नहीं है तो परिवार मूलक व्यवस्था का आधार क्या हुआ रूप, पद बल धन इसका कोई आधार है ही नहीं तो क्या आधार होगा सम्मान पूर्वक जीना पहला मुद्दा ये और जीने का वो स्वरूप जो हर मानव धरती का हर देश का हर काल का श्री पुरुष बच्चा ये सभी सम्मानपूर्वक जी सके ऐसे एक मॉडल की हमको ज़रूरत है जब तक ऐसा एक मॉडल नहीं आता है सम्मान और सम्मान के साथ जुड़ी हुई व्यवस्थाओं में है ना कोई न कोई बीज ईर्षा का द्वेष का विरोध का समाया ही रहता है तब क्या निकला इस अस्तित्वी दृष्टिकोण से जो सम्मान का स्वरूप निकला वो निकला मूल्य चरित्र और नीति के साथ जीना हर मानव मूल्य के साथ चरित्र पूर्वक नीतिपूर्वक जी सकता है ये धीरे धीरे सूक्ष्म हो गया वो रूप से पद से बल ये सब स्थूलता में था तो ग्रेजुअली हम कहा जा रहे हैं विकास का मतलब ये हुआ कि हम और अधिक सूक्ष्म और अधिक सूक्ष्म के जाते जाते हम यहां पहुंच गए कि रूप पद बल धन से हमारा सम्मान नहीं है है ना मानवतापूर्ण आचरण से जीने का सम्मान है और व्यवस्था का मतलब ही है जहाँ पर इस सम्मान के आधार पर जीने का ढांचा ढांचा बने यदि ऐसे ढांचा ढांचे को हम पहचानते हैं तो मानवतापूर्ण आचरण है तो मानवतापूर्ण आचरण ऐसा एक आचरण है जिसमें कोई दूसरा मानव का अधिकार खत्म नहीं होता है तो इसमें ऋषा देश की कोई संभावना बनती नहीं <coughs> एक आदमी को समझ में आ गया तो दूसरे को समझने का अवसर खत्म हो गया या बढ़ गया एक आदमी यदि विश्वासपूर्वक जी पा रहा है तो दूसरे आदमी के लिए विश्वासपूर्वक जीने का अवसर बना या बिगड़ गया एक आदमी समृद्धि पूर्वक जी रहा है एक परिवार समृद्धि पूर्वक जी रहा है तो दूसरे कई परिवारों का समृद्धिपूर्वक जीने का अवसर बढ़ गया या बिगड़ गया बढ़ गया इस प्रकार से अब एक ऐसे व्यवस्था के ढांचे तक हम पहुँच गए जिसको हम कह रहे हैं कि परिवार मूलक व्यवस्था इसका मिनिमम यूनिट क्या है इसका जो बेसिक यूनिट है लीस्ट काउंट है वो है परिवार अभी भाई प्रलोभन में धन को लेकर सेंटर माना शक्ति माना है ना? पहले ईश्वर को शक्ति माना ईश्वर ने दिखा तो गुरु को शक्ति माना ईश्वर की आवाज़ किसके पास है गुरु के पास है और राजा के पास राजा ने जो बोल दिया वही ईश्वर की वाणी है उसको अंतिम वाक्य मानते हुए अपन लोग व्यवस्था को पहचानने का प्रयास किए राजा खुद ही स्वयं में समाधानित नहीं था सम्मानपूर्वक नहीं जी पाया तो मन मर्जी से युक्त था मन मर्जी से युक्त होने के कारण हमारा सबका स्वीकृति उसके साथ बनाए ही नहीं हमारा सहमति उसके साथ नहीं बन पाया तो हम राजाओं को बदलते चले गए बाद में समझ में आया राजा नहीं चाहिए प्रजातंत्र में आ गए प्रजातंत्र में भी अभी हमारा सहमति बना नहीं क्योंकि वहाँ पर भी कोई चरित्र हमको स्पष्ट हुआ नहीं है तो उसमें भी हमारा सबका सहमति नहीं बन पा रहा है यहां तक पहुंची बात ईश्वर वाणी जैसे ये एक एक अनुमान में आया कि ये सब कुछ आखिर किसने बनाया तो उसका एक उत्तर आया कि ईश्वर ने बनाया ये है ना पहाड़ किसने बनाया ईश्वर ने बिजली किसने बनाई ईश्वर ने कुत्ता किसने बनाया ईश्वर ने।, ने पेड़ किसने बनाया ईश्वर ने आदमी किसने बनाया ईश्वर ने और ईश्वर को किसने बनाया आदमी ने अगर ये लॉजिक है सब बनाता ही कोई अस्तित्व को समझे नहीं है लेकिन घटनाएं तो घट ही रही हैं बिजली चमकी ऑपरेशन तो करेगा तू नहीं समझा कि मैंने चमकई तो चूंकि हम लोग मानव के संदर्भ में चीजों को देखते हैं करता कौन कर रहा है कौन कर रहा है वाली बात बनती है तो एक ईश्वर नाम की कल्पना आई अभी ईश्वर नाम की हकीकत हमने देखी वो उस कल्पना से मैच खाती है बिल्कुल भी नहीं खाती है लोगों को मज़ा ही नहीं आता है उन्होंने कहा ये ईश्वर जिसको हम देख सकते हैं समझ सकते हैं है ना वो ये कैसे ईश्वर हो सकता है तो वो इस प्रकार की कल्पना आ गई कल्पना पहले आ गई पहले कहा था भाषा तो आ गई अर्थ उसको समझना बाक़ी रह गया तो ईश्वर के आधार पर पहले व्यवस्था ईश्वर के वाणी कौन बताएगा भाई ईश्वर के वाणी गुरु बताएंगे गुरु ने बताया राजा ही ईश्वर का अवतार होता है और राजा जो बोलेगा उसको ईश्वर वाणी जनता को ये समझाते थे राजा ने जो बोल दिया वो ईश्वर की वाणी अपने को मानना ही है तो ईश्वरी कानून के नाम पर राजा का कानून चालू हुआ उसको भाषा कहती भाई ईश्वर का कानून है ना आज भी कई सारे कट्टरवादी इसको बोलते हैं ये ईश्वर का कानून का है ये ईश्वर का वाणी है ये ईश्वरी ज्ञान है ये ईश्वर का कानून है अभी फतवा जारी करते हैं वो सब क्या करते हैं वो ईश्वर के का कानून के नाम पे तो करते हैं मेरा कानून के? तो के नाम पे थोड़ी करते हैं भाई तुमको एजेंट हो ईश्वर के तुमको कहाँ से पता चला ठीक तो व्यवस्था के नाम पर ही सब कर रहे <coughs> तो अभी ये समझ में आया परिवार मूलक व्यवस्था में मुख्य बात क्या है मुख्य की पॉइंट क्या है सम्मान सम्मान की पूर्ति होना जरूरी है सम्मान क्या है बल, धन से नहीं सम्मान है मानवतापूर्ण आचरण जीने से ठीक हो गया बात अब परिवार का मतलब क्या हो गया ऐसे व्यक्तियों का समूह जो इस मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीने को संकल्पित हैं साथ साथ काम करते हैं ठीक हो गई बात अब आप लोग व्यवहारिक प्रश्न इसमें कर सकते हो मैं सोचता हूँ सिद्धांतिक प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा आपको आप सारे व्यवहारिक प्रश्न करिए पेन दे दीजिए तो इसमें दस स्तरीय दस स्तरीय टेंट फैमिली ऑर्डर है उसमें एक परिवार से विश्व एक ही पेन दे दो भैया एक ही पेन पर्याप्त ब्लू वो वाला ठीक तो पहला स्तर क्या है परिवार इसमें कितने लोग एक अनुमान करें 10 लोग दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑर्डर इफ फैमिली इज नॉट इन ऑर्डर देन वी केन नॉट लीड टू एनी ऑर्डर इन द सोसाइटी और इन द नेशन और वर्ल्ड वाइड सो द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन इज द फैमिली वट इज वट डू मीन माई द फैमिली परिवार का मतलब क्या पूर्णता के अर्थ में अनुबंध मतलब संबंध पूर्वक जीना बराबर व्यवस्था के अर्थ में संबंध संबंध को कैसे पहचानते हैं व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानते हैं और इस प्रकार से एक व्यवस्था के अर्थ में जीने वाले लोगों का समूह बराबर परिवार वो है बेसिक दस लोग इसमें इसमें जो खानदानी परिवार वो भी शामिल है और वो नहीं भी शामिल हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, है ना जो सबसे मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन परिवार सेकेंड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऐसे दस परिवार इसको बड़े अच्छे से समझिए यह एक परिवार हुआ सेकंड ऑर्डर में क्या हुआ दस परिवार अब ये अपने में से एक प्रतिनिधि को हर एक परिवार अपने में से एक प्रतिनिधि की पहचान करता है यह बहुत इसमें की फैक्टर अभी कैसा हो रहा है देखिए कैसे वर्ल्ड ऑर्डर तक हम लोग प्रतिनिधित्व को पहचानेंगे और उसका आधार क्या है अभी कैसे हम पहचानते हैं हमारे मोहल्ले में जो आदमी किसी काम का नहीं वो मेंबर का चुनाव लड़ता है जब उसकी नालयगी बढ़ती है तो विधानसभा का विधान चुनाव लड़ता है और जब वो और नालायक हो जाता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ता है इस प्रकार से हमारे देश का सबसे ज्यादा बदमाश आदमी कौन होता है जोर से बोलो हाँ स्क्रीनिंग ही गड़बड़ है क्योंकि आचरण की कोई परिभाषा नहीं है घर में वो कुछ काम करने आदमी वही मोहल्ले में साइकिल लेके यहाँ घूमता रहता है नाली साफ कराता हंगामा करता पार्षद बनता है फिर वही वही वही आगे ऐसा करके जाता है तो तो हमारा स्क्रीनिंग ही आचरण नहीं है उद्दंडता ही है यहाँ पर क्या हो गया सभी दस ही परिवार को एक मानवीयतापूर्ण दस परिवार में सॉरी एक परिवार में दस लोग हैं इन दस लोगों को मानवतापूर्ण आचरण की स्पष्टता शिक्षा विधि से कराई जाती है वो दस अपने में से बेहतर आदमी की पहचान कर सकते हैं किसी भी आदमी की पहचान सही पहचान उसके परिवार में ही होती है है ना क्योंकि जिसके साथ लगातार आप कंसिस्टेंटली जीते हो उससे उसका आचरण कैसा है पता चल जाता है हमारे यहाँ पर भी पच्चीस परिवार आ गए तो हम दो ढाई साल से इस काम को कर रहे थे कि अपने अपने परिवार में से एक बेहतर प्रतिनिधि की पहचान करो जो आपके परिवार में सबसे समझदार आदमी है आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा कठिन काम लोगों को यही लगा हम कैसे हमारे परिवार में हमसे बेहतर आदमी कौन हो सकता है और अगर बेहतर को पहचाना तो उसका आधार क्या हुआ जबकि ये वो लोग हैं जो कि अपने मन से ऐसी व्यवस्था में जीने के लिए आए हैं समझ के बिना नहीं होता है ढाई साल का टाइम लगा लगातार रोज रोज रोज इस पर बात करके कि अच्छे आदमी का सही जीने वाले आदमी का पहचान कैसे होता है करीब ढाई वर्ष में जाकर हमारे यहाँ के सारे लोग मिलकर अपने अपने घरों में से एक बेहतर व्यक्ति की पहचान कर पाए जिस दिन अपने परिवार में से एक बेहतर व्यक्ति की प्रतिनिधि की पहचान होती है उस दिन परिवार हमारा ऑर्गेनाइज होता है उसके पहले वो ऑर्गेनाइज रहता ही नहीं है वो अनऑर्गेनाइज़्ड है वो क्या है सब लोग अपने मन मर्जी कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपके और मेरे बीच में परिवार में दसों लोगों के बीच में है ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छाई बुराई योग्यता अयोग्यता क्षमता अक्षमता को जब तक हम लाते नहीं हैं ट्रांसपेरेंट उसमें हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर नहीं पाते और उस विधि से ये काम हमारे यहाँ पर ये काम बढ़िया से हो गया उसमें समय लगा ढाई साल परिचय शिविर करने के बाद विकल्प करने के बाद अध्ययन करने के बाद यहाँ रहने के बाद भी यहाँ पाँच पाँच सात सात आठ आठ साल से लोग परिवार रह रहे हैं उसमें से इस जगह पहुँचने के लिए कि ये हमारे दायमा परिवार का ये भैया आदमी हमारे सबसे बेस्ट आदमी ये है और उसका रजिस्टर मेंटन है हमारे पास शशाद्री परिवार में कौन आदमी बेहतर है उसके पीछे पूरे उसके डेटा हैं कि ये ये चीज़ें इसमें है उसको पूरे परिवार वालों ने वेरीफाई किया हाँ है हंड्रेड परसेंट जब सहमति बनी किसी आदमी के साथ तब जाकर उस परिवार का प्रतिनिधि का चयन हुआ और जैसे चयन हुआ था उस परिवार में का पेड़ गुड़गुड़ाना बंद हो जाता पेड़ गुड़गुड़ करता रहता ये ऑर्गेनाइजेशन के अभाव में हम सब ऐसे जी रहे जब हम अपने में घर में ऑर्गेनाइज नहीं है देश में कहां से होने वाले ठीक तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन परिवार बना उसमें से एक प्रतिनिधि निकला ऐसे दस परिवार मिलके पुनः अपना एक प्रतिनिधि बनाए तो दस परिवारों का एक एक प्रतिनिधि मिलके कितने लोग हुए नहीं नहीं एक एक प्रतिनिधि कितने हुए दस हुए ये पुनः दस होने पर क्या हो गया ये भी एक परिवार हो गया इसको बोला परिवार समूह मतलब समूह परिवार क्या हो गया ये दस परिवार में से एक एक प्रतिनिधि कुल दस लोग आए उसमें से पुनः एक प्रतिनिधि का चयन हुआ इसको कहा समूह परिवार जैसे इन दस परिवारों में से फिर से एक परिवार का एक सा, एक प्रतिनिधि का चयन हुआ ये दस, दस लोग वापस ऑर्गेनाइज हो गए इन्होंने फिर क्या किया फिर से वो एक्सरसाइज आप देखिए यहां से सो लोगों में से ये आया है अभी ना दस इंटू हो गए तो हर घर में से एक बेहतर आदमी ऐसे बेहतर दस आदमी इकट्ठे होने पर फिर से उनमें से एक और अधिक बेहतर व्यक्ति की पहचान हुई उसको बोला समूह परिवार सभा है ना और उसमें से ये सेकंड ईयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ फिर ऐसे दस समूह में से पुनः दस लोगों की पहचान हुई उसको बोला हमने ग्राम परिवार ठीक तो अभी मानव चेतना विकास केंद्र में हम लोग यहाँ पहुंच गए यहाँ पर एक परिवार ग्राम परिवार सभा का गठन हो चुका और ग्राम परिवार सभा में प्रतिनिधि का चयन हो गया भाई एक परिवार दस लोगों का उसमें से एक बेहतर आदमी आया है ना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स क्लियर कट ऐसे दस परिवार हैं एक मोहल्ला मोहल्ले में से सब में से एक एक, एक आदमी आया ये दोनों दस, दस लोग मिले बैठे ये पुनः एक परिवार है ये जो परिवार आया फिर इन्होंने फिर से इसमें से बेस्ट क्रीम को पहचाना इस प्रकार से क्या हो गया इसमें से फिर और बेहतर आदमी की पहचान हुई है ना ये वो एक आदमी हुआ ऐसे दस मोहल्ले मिलकर फिर से बैठे तो फिर दस लोग हुए ये और फिर इसमें एक और बेहतर आदमी की पहचान हुई इसको बोला ग्राम प्रतिनिधि ग्राम प्रतिनिधि का पहचान होते ही वो ग्राम परिवार हो गया गाँव वो जो ग्राम परिवार है वो प्रतिनिधि के साथ उस परिवार सभा है और वो पूरे गाँव के लिए क्या होना है कैसे होना है कैसे निर्णय किया जाना है कितना उगाना है कितना नहीं उगाना है कब उगाना क्यों कैसे उगाया जाएगा किस मात्रा में क्या टेक्नोलॉजी इत्यादि इत्यादि इत्यादि ये सारा निर्णय अब वो ग्राम सभा करती है कौन सी सभा निर्णय करती है ग्राम सभा आइए भैया ग्राम सभा उसको निर्णय करती है अब यहाँ पर व्यक्तिवाद नहीं है यहाँ पर क्या हो गया व्यवस्थावाद शुरू हो गया जिस व्यवस्थावाद की हम हजारों साल से कामना कर रहे महाराज उसका सिंपल रास्ता निकल गया मानव में जब तक श्रेष्ठताओं की पहचान ना करा पाएंगे ना कर पाएंगे हम व्यवस्था की ओर दिशा पकड़ ही नहीं सकते हैं है ना काम ना है कि व्यवस्था हो जाए लेकिन वो हो नहीं पाएगी है ना तो बहुत स्पष्ट रूप से बहुत स्पष्ट रूप से हुआ तो थर्ड स्टेज में क्या बन गया एक गांव ऑटोनोमस गांव बना अब ऐसे गांव दस गांव मिलकर फिर से क्या हो गया अगले स्टेज में वही के वही फार्मूले से ग्राम समूह परिवार समूह ग्राम परिवार है ना उसको सबका नाम परिवार ही यहाँ पर क्योंकि वो दस के अब दस गांव में से एक एक गांव में से एक एक, एक प्रतिनिधि आया और वो आसपास के दस गांव मिलके एक ग्राम समूह बना उनकी फिर से एक सभा बनी दस लोग मिले फिर से वही डाटा वो, वो एक्सरसाइज तो अब सबसे क्रीम से क्रीम आदमी जो है अब वो आगे आ रहा है अभी के सिस्टम में क्या हो रहा है खराब से खराब आदमी आगे आ रहे हैं जो घर में किसी काम का नहीं वो विधान पार्षद का चुनाव लड़ता है जो वहाँ वहाँ किसी काम का नहीं वो विधायक बनता है और जो और निकम्मा, और गुंडा बदमाश हो जाए तो सांसद बनता है और इस प्रकार से देश में से सबसे बढ़िया आदमी को हम क्या बनाते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं और उनके जैसे आप हो गए तभी तो आपको पसीना लगेंगे हम नहीं कर सकते साहब इतनी बदमाशी इतनी चारा इतना झूठा आप नहीं बोल सकते अभी स्क्रीनिंग के लिए आधार नहीं था तो बल के आधार पर किस आधार पर करते हैं उसको अभी भी जन बल कितने लोग उसके साथ है, कितना धन लगाता है कितना ताकत है कितना पिटाई करता है उस पर डिपेंड करता है इस प्रकार से चौथे स्तर पर पहुंचे तो पुनः ये समूह ग्राम परिवार हुआ ये जब दस समूह ग्राम परिवार मिलकर पाँचवें स्तर पर पहुँचते हैं इसको बोलते हैं मंडल परिवार फिर छठे स्तर पे पहुंचे तो क्षेत्र परिवार एक कुछ चूक हो रही है एक मंडल समूह आएगा फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं है ना तो क्षेत्र परिवार अभी टेन टेन के उसमें चल रहा है उसके बाद चलते हैं तो हम लोग पहुंच, पहुंचते हैं राज्य परिवार फिर उसके बाद पहुंचते हैं प्रधान राज्य परिवार फिर में कितने लोग होंगे पूरा विश्व आ गया सभा के रूप में कितने लोग दस ही लोग हैं वो यहां से आए हुए हैं ये दस लोग पूरे विश्व में क्या होना कैसे होना इसको हम लोग बहुत ठीक से पहचान सकते हैं और वहां तक पार्टिसिपेशन कैसा है अपनी विधि से हमारे अपने में से ही हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट पार्टिसिपेशन हंड्रेड इन्वॉल्वमेंट आज आपके पास आज के सेटअप में कोई पार्टिसिपेशन आपका नहीं है आपकी कोई च्वाइस नहीं है आपको दो गुंडों में से गुंडा चूज करना है ठीक है ना आपके मन का कोई नहीं है जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है इसकी बिगिनिंग है हमारे परिवार से हमारे परिवार में एक आदमी कितना बढ़िया जीता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं दस परिवार में उन दसों परिवार में से आचरण प्रमाण आचरण प्रमाण के आधार पर आगे आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से ये दुनिया के सबसे बेहतरीन मानवतापूर्ण आचरण से जीने वाले दस लोग उससे कम दस लोग यहां पर उससे दस कम लोग यहां पर इस प्रकार से यह भीड़ भड़क का नहीं है टेन टेन के पावर में हम इन लोग काम कर रहे हैं तो टेन तो टू टे पावर टेन कितनी जनसंख्या हो सकती है अभी कितनी है सात सौ करोड़ एक हजार करोड़ तक पहुंच सकते हैं इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है अभी ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है डॉक्टर साहब बहुत समय से आया है आप सही समय पे। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक पिछले दस साल में काम करके और अभी इसका एक मॉडल आपके सामने अभी प्रेजेंट होने वाला है तो ये क्या करता है दस लोगों का एक सभा है जो पूरे सौ मतलब दस सौ परिवार मतलब हजार लोग हजार लोग किस प्रकार से जियेंगे बेहतरीन तरीके से उसके डिजाइन को डेवलप करते हैं है ना प्रकृति के साथ किस प्रकार से श्रम किया जाएगा कुल आवश्यकता का आंकलन किया जाएगा हर परिवार के स्तर पर आवश्यकता का आंकलन होगा अब देखिए कितनी सुंदर बात है ये निर्णय ये निर्णय लेने की प्रक्रिया है अब निर्णय को एक आदमी नहीं ले रहे है। परिवार में दस लोग निर्णय ले रहे हैं और परिवार के निर्णय का पालन कौन करेगा परिवार का हर सदस्य करेगा तो निर्णय लेने वाला कौन हर आदमी और उसको पालन करने वाला कौन अभी कैसा है निर्णय लेने वाला कोई और और पालन करने वाला कोई और इसमें न्याय ही नहीं है न्याय कहा है इसमें है ना तो निर्णय भी मैं लेता हूं पालन भी मैं करता हूं सभा विधि से निर्णय और परिवार विधि से पालन इतना सुंदर हो गया तो अब हम क्या कर रहे हैं ये भी ठीक से समझ लीजिए ये ठीक से समझ लीजिए क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और कहा अगले स्टेज में हम लोग काम करने वाले हैं इसको ठीक से समझ लीजिए अब तक क्या क्या चीजें उपलब्ध हो गई अनुसंधान हुआ या नहीं हुआ हो गया कि नहीं हो गया तो अनुसंधान हो गया ए नागराज जी को अनुसंधान हुआ अनुभव हो गया क्या हो गया अनुभव होने से विचार अपने पास आ गया दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्क जो कि काम हो चुका दूसरा स्टेज में काम क्या हो गया इस अनुभव के आधार पर एक आदमी कैसे जिएगा मानव का आचरण इसको नागराज जी अपने लेवल पर एक मानव के आचरण को प्रमाणित किए इसको कह रहे हैं दो उपलब्धि लेकिन ये मॉडल बहुत छोटे हैं अभी ये दिखते नहीं हैं जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये दिखते जा रहे हैं इसके बाद अगला स्टेज था कि इस आचरण को लेकर एक परिवार कैसे जिएगा कैसे वो समाधान समृद्धि के लिए अपने शरीर को लगाएगा ताकत को लगाएगा ये काम भी यहां पर हो चुका तीन तो अनुभव अनुभव का प्रमाण विचार में ये उपलब्धि है मेरे को अभी अनुभव नहीं करना है मेरे को पहले अगले मॉडल पे काम करना है आपको अनुभव पहले नहीं करना है आपको अगले मॉडल पे काम करना है पीछे का बिल्डिंग नहीं है पीछे का जो कुछ हुआ है वो सब हमारे पकेट में है खिसे में है तो माना जाती में अनुभव आ गया अनुभव का फल हमको लेके चलना है अब मेरे को भी अनुभव करना है वो नहीं है ये अनुभव मेरा तेरा नहीं होता है ये विचार तेरा मेरा नहीं होता है विचार वास्तविकता के साथ जुड़ा हुआ होता है यदि विचार ये, ये मानव जाति तक पहुंच गया तो इसके अगले मॉडल को प्रोड्यूस करने से पीछे की चीज वापिस आई रहती है जैसे साइकिल का पहिया बन गया तो आप वापस बोलो नहीं मेरे को पहले साइकिल का पहिया ही बनाना तभी मैं आगे बात करूंगा ऐसा नहीं है व्हील इज इन्वेंटेड यू नीड नी इन्वेंटिड रादर यू जस्ट यूज इट आप उस व्हील को लेकर अगली गाड़ी बनाइए तो व्हील उसमें समाया ही रहने वाला है व्हील की जो कुछ भी उपलब्धियां हैं जो भी गुण है दोष है जो भी फलन है वो आपके साथ यथावत साथ में लग के चल देगा अभी तक हम लोग क्या सोचते रहे व्यक्तिवादी विधि चलने में क्या सोचते रहे ये सब सुनने के बाद मेरे को साक्षात्कार होना है मेरे को बोध होना है मेरे को अनुभव होना है ऐसा नहीं है, है ना अनुभव आ चुका है अनुभव का अनुकरण करते हुए मॉडल को डेवलप करना है प्रमाणित होना है क्या कहा गया प्रमाणित होना है तो कितनी चीजें हो चुकी एक दो तीन चीजें हो चुकी चौथी चीज अभी यहां पर काम चल रहा है कि इसके आधार पर इस परिवार के आधार पर अब चौथी चीज है एक पूरा ग्राम मॉडल मॉडल ग्राम ठीक है इसको बोलते हैं चौथा कार्यक्रम जितना हो गया है उसके अगली कड़ी को पहचानेंगे तो अब यह समझ में आ रहा है कि इस सब पूरी विचारधारा के साथ एक पूरा सस्टेनेबल लीविंग ऑटोनमस सोसाइटी को डेवलप एक प्रमाणित करने की ज़रूरत है इसमें क्या होगा हजार लोग इसमें रहेंगे मिनिमम मेरे हिसाब से हो सकता है दो हजार भी हो। बच्चे बूढ़े युवा वृद्ध सभी इसमें रहते हुए है ना अपने अपनी स्टार्टिंग कुछ भी होगी वो उनकी एक दिशा होगी उस दिशा में चलते हुए समाधान को पाना उस दिशा में चलते हुए समृद्धि को पाना हम सभी उसमें पूरे परिवार समृद्धि पूर्व कैसे जी लें उसके लिए उत्पादन उसके लिए विनिमय उसके लिए न्याय उसके लिए सुरक्षा उसके लिए चिकित्सा और उसके लिए शिक्षा तो ग्राम में क्या क्या चीज़ें प्रमाणित करनी है यहाँ पर मानवतापूर्ण आचरण यहाँ पे समाधान समृद्धि अब ग्राम में हमको पूरा करना है देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक नागरज जी के लेवल पर यह अनुभव प्रमाण है न मानव का आचरण के रूप में परिवार में समाधान समृद्धि है न ये हो चुका है आप सोचो मेरे अपने परे परिवार को ठीक करूं ऐसा नहीं करे यहाँ पर ये डिजाइन ही नहीं कर रहे आपको अपना परिवार ठीक नहीं करना है कई लोग पूछा हम अपने परिवार में जाके क्या करें आइसोलेशन का प्रोग्राम नहीं है ये <coughs> तो समाधान समृद्धि का मॉडल आ चुका है उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है अब अगला मॉडल इसमें हम क्या क्या चीज प्रमाणित कर रहे हैं न्याय को प्रमाणित करना है ना विनिमय शिक्षा और स्वास्थ्य है ना और उत्पादन इतने मुद्दों को हम यहां पर इसका लिविंग डेमो एक यहां पर देने वाले हैं डेमो का मतलब ये ऐसे जीता हुआ दिखाने के लिए नहीं है इसको जब करने जाते हैं तो इसके बाद एक अद्भुत घटना घटती है ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है है ना क्या अद्भुत घटना घटती है गांव एक मिनिमम मॉडल है जहां से मल्टीप्लिकेशन का रेट कई गुना हजार गुना ज्यादा है एक गांव बनने के बाद दूसरा गांव नहीं बनना है एक गांव ऐसे जीने के बाद दूसरा गांव तैयार नहीं होना है सैकड़ों गांव हजारों गांव एक राउंड में तैयार होना है जिस जैसे हमारा प्लान है टू जीरो में है ना अभी कितना हो रहा चल रहा है ना टू, टू में न्याय विनिमय शिक्षा और स्वास्थ्य और उत्पादन को हम लोग 2021 में हम लोग इसको इसको हम मॉडल इसका मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो 2021 के बाद एक वर्ष में इसको पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा एक वर्ष का समय इसको पूरे धरती दर, के सामने इसका डिमोन्स्ट्रेशन होगा डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद <coughs> ये समझ में आएगा ऐसे पूरी दुनिया में कोई हम अजूबे हैं ऐसा नहीं है दुनिया के तमाम लोग वर्ल्ड वाइड बात मैं कर रहा हूँ ऐसे जीने का प्रयास कर रहे हैं न्यायपूर्वक जीने का लेकिन उनको न्याय की समझ नहीं है है ना? और आज उन तक हम अगर बात पहुंचाते भी हैं तो वो बोलते हैं आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो आपकी बात को कैसे मान लिया जाए भाई उनका ध्यानाकर्षण हम नहीं करा पाते हैं है ना ऐसे तमाम कम से कम बीस पचास ग्रुप्स को तो मैं जानता हूँ वर्ल्ड में जो लोग मिलकर ऐसे सौ दो सौ परिवार मिलकर ऐसे सस्टेनेबल लिविंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे ये लोग गुरुगुल चालू किए ना ऐसे तमाम लोग लो हिंदुस्तान में क्या विदेशों में तो बहुत ज्यादा संख्या इनकी हाँ, हिंदुस्तान में भी है इन लोगों तक पहुंचने पर अगले एक वर्ष में तो 2021 में अगर ये घटना घटती है तो 2022 तक जो है ऐसे कम से कम है ना हमारा तो मिनिमम आंकलन रख रहे हैं सो गांव तैयार होते हैं क्या होते हैं सो गाँव कितने देर में एक साल, एक साल में आपको लगेगा ये तो कल्पना घोड़े दौड़ा रहे हैं जिस दिन मैंने पहली बार यहाँ कहा था कि यहाँ ऐसा ऐसा होगा उस दिन वैसे लगा था कि कल्पना घोड़े दौड़ा रहे दौड़ा लो है ना 2008 में हमने जब काम शुरू किया तब हमने कहा था यहाँ इतने परिवार रहेंगे ऐसा ऐसा हम काम करेंगे ये करेंगे वो करेंगे लोग ऐसा मुस्करा के निकल जाते थे आप बोलते रहो ठीक है ना तो लगता है ऐसा कि हो जाएगा अभी हम लोग जो गाँव बस रहे हैं उसमें कम से कम चालीस करोड़ रुपया हम खर्चा कर रहे हैं है ना और 40 करोड़ का खर्चा किसी दान भी नहीं ले रहे हम सब अपने अपने धन से ही इस मॉडल को खड़ा कर रहे हैं ठीक इसको जब मैंने तीन साल पहले बोलना शुरू किया था तब भी लोग ऐसे मुस्कुरा देते थे है ना लेकिन अभी हमने 12 करोड़ की जमीन खरीदी ली है निना <laughs> चंदा लिए जिसको भी ऐसे मॉडल को डेवलप करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देखना है उसकी संतुष्टि उसी में है उसको साक्षात्कार अलग से आंख बंद करके जीवन ऐसा होता है मूल्य ऐसे होते हैं इसमें उसको कोई साक्षात्कार होने वाला नहीं है जिंदगी में साक्षात्कार होना है जिंदगी में किसका साक्षात्कार होना है जिंदगी का जिंदगी ने देखिए क्या साक्षात्कार होगा भाई तो ये जो रहस्यमय ज्ञान न्याय धर्म सत्य सब रहस्यमय है इसको जमीन पर उतारना है तो है ना ये सिद्धांत यहाँ समझते हम और इसको इसको जीने जाते हैं तो ये सब स्थूलता में प्रकट होने वाली चीजें तो अगले एक वर्ष में इसके बाद है ना ये सौ गांव तक पहुंचने की बात है उसके अगले एक वर्ष तक हिंदुस्तान जैसी जगह में कम से कम हजार गांव कितने गांव अपने आप अभी सरकार का कोई इसमें प्रयास नहीं है तो अगली स्टेज में है ना अभी यहाँ से अभी इसी पर काम चल रहा है अभी ये अगला नहीं हुआ है ये अगला तो बहुत जल्दी होने वाला है इसी में अभी काम चलेगा एक गांव बना जो गांव बनने के करीब से पहले से जी रहे हैं लेकिन उनकी समझ नहीं है उनके पास एक विचार कंटेंट नहीं है जिससे कि वो अपने में निर्वृत हो जाएं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सवहीन हो जाएं घर्षण मुक्त हो जाएं उनको ये तुरंत ग्राह्य हो जाता है तुरंत अभी मेरे से कई लोग आगे मिलने लगे हैं कि आप ये कैसे कर ले जा रहे हो महाराष्ट्र में कोई काम कर रहे हैं उनके पास है ना सौ दो सो परिवार हैं छह एकड़ जमीन है और उनके पास सारा कुछ रिसोर्स है लेकिन आदमी का आदमी से पटता नहीं है अब उनका एक आदमी आया बोले कुछ तो करो सर हमारा तो सब कुछ किनारे लगा लगाया है आदमी का आदमी से पटता नहीं है इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहे और आपके आदमी का आदमी से कैसे पट जाता है वो देखते रहते हैं आते रहते हैं समझते रहते हैं है ना अभी हमने उनको समझाने को बहुत इंटरटेन नहीं कर रहे क्योंकि हमारे को तो पहले एक कंप्लीट मॉडल न्याय का मॉडल विनिमय का मॉडल श्रमपूर्वक उत्पादन का मॉडल उसका श्रम के आधार पर एक्सचेंज नो भ्रष्टाचार शिक्षा और स्वास्थ्य इतने को एग्जीक्यूट करना है छोटा सा काम करना है कितना सा काम करना है एकदम छोटा सा काम ये छोटा सा काम हम करते हैं हमारी भी तरप्ती इसी में है और मानव जाति के लिए ये उपयोगिता भी इसी में है तो ये सौ गांव, फिर उसके बाद हमारे देश में हजार गांव। अब अपने देश की बात करेंगे जब हजार गाँव अपने देश में हुआ तब सरकारों की जू रेंगना शुरू करेगी सरकार की जो कैसे शुरू करेगी फिर जनता की मांग आएगी कि भैया हमको ऐसे जीना है क्या मांग आएगी हमको ऐसे जीना है भैया ढूंढेंगे तो ना ढूंढना तो ना इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना इसमें पॉलिटिक्स कुछ करता नहीं है हमारे यहाँ के लोग पॉलिटिक्स नहीं करते क्या आपको लगता है हमारे यहां आकर भी सारी पॉलिटिक्स होती है लेकिन चूंकि लोग इतने अपने से फोक बजा के तैयार हुए रखे रहते हैं कि जो पॉलिटिक्स करने आता है वही वही साइड में हो लेते हैं हमारे यहां लोग कोशिश करते हैं जैसे कैसे कोशिश करते हैं यहां खड़े रहे यहां बात सुनते रहे उनको लगा कोई बात से हमारा विरोध हो गया उठ के चले गए गए भैया गौशाला में देखा एक आदमी काम कर रहा है गोबर से फावड़ा उठा रहे हैं ना अब उसको जाके बोले तुम्हारा क्या हाल हो गया यार तुम्हारा हाथ एक गोबर का काम आया है ना और एक देखो वहां पर अपना ज्ञान बगाड़ रहे और तुम तो यहाँ गोबर बगार रहे है ना सब करते रहते सारा ट्राई करते रहते लोग अब वहाँ से एक जवाब मिलता है वो फिर मुँह चले आते हैं वापस किचन में गए किचन में जाए दीदी को पकड़ लिया चिमटी खोड़ी उसको तुम्हारी कमर टूटी हुई दुख रही फिर भी तुमको रोटी बनानी पड़ती है छी, छी छी छी ना वो बोलता रहे कुछ नहीं हम हमारे खुशहाली बना रहे जी वहाँ से फिर मुँह खा के फिर चले आते हैं ना सब पॉलिटिक्स यहाँ होता रहता है पॉलिटिक्स सक्सेस इसलिए हो पाता है वो वाला पॉलिटिक्स क्योंकि जिनके साथ वो काम करते हैं उनमें रूप पद बल धन का आकर्षण बना रहता है तो उनका चालबाजी सारी सफल हो जाती है सिर्फ चालबाजी करने वालों का दोष नहीं है क्योंकि लोग अयोग्य हैं रूप पद बल धन से प्रभावित होते हैं इसीलिए कच्चे खिलाड़ी हैं इसीलिए उन पर ये सब चालें चल जाती यहाँ चलती नहीं है चलेगी ही नहीं है ना कोई हम पैसे से आकर्षित नहीं किसी से किसी का रंग से नहीं किसी के पैसा हमको चाहिए नहीं हमको जो चाहिए वो तो हम खुद कमा खाएंगे। और जो कुछ भी अभी हम कर रहे हैं उसके अलावा वो एक एक आवश्यकता है मानव जाति की मानव जाति की आवश्यकता मैं अकेला पूरा करूंगा ऐसे थोड़ी है। मानव जाति की आवश्यकता है मानव ही पूरा करेंगे हम सब मिल पूरा करेंगे अगर ये मॉडल की आवश्यकता है तो हम सब मिलकर पूरा करेंगे इसको इसको पूरा करते हैं हजार गाँव जब बनते हैं अगली स्टेज में अभी यहीं पर काम चल रहा है अभी ये ये वाला ये इसका पूरी कड़ाई पकने वाली है इसकी तब जाकर सरकारें है ना पे दबाव बनता है और सरकार हमेशा वो काम करती है जो जनता चाहती है है ना तो उसके बाद सरकार अपने संविधान में अमेंडमेंट लाती है है ना संविधान में अमेंडमेंट लाने से तुरंत ही दो अमेंडमेंट आ जाते हैं शिक्षा का भी एक अमेंडमेंट आएगा और व्यवस्था का आता है उसके बाद फिर ये सब कार्यक्रम अगले एक साल का भी नहीं है जो अभी हमको बहुत कठिन लगता है यहां तक हमारे देश तक हम पहुंच सकते हैं नाइन्थ जो स्टेज है वो हमारे देश तक पहुंचने की बात है है ना अब संसद जो होगी उससे दस लोगों की कोई खर्चा नहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें सबका खर्चा खुद उठाओ टिफिन अपने घर से लेके जाओ आप टिफिन गाय के लिए बनेंगे मैंने पहले सुनाया था अभी टोपी बनाने के लिए घर में टिफिन तैयार हो रहे हैं आप काय के लिए होंगे अपने खर्चे से अपने अपने काम के अपना टिफिन लेके आदमी व्यवस्था में भागीदार होने के लिए जाएगा जिसकी कामना कभी गांधी जी जमाने पर नहीं करी होगी करते भी थे उस समय लोग लेकिन विचार के अभाव में हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए ठीक है ना तो जब जब देश आज़ाद हुआ तो थोड़ी चालक बदमाश लोग इसमें कोई राजपाट करने आए थे वो तो बहुत सारे नाइन्टी लोग तो ईमानदारी से अपने घर से टिफिन विफिन ले बेचारे सब लेके जाते थे है ना लेकिन उसको बंद रख पाए क्योंकि योग्यताए नहीं थी चाहते अच्छी थी इस प्रकार से हम चलते हैं तो अगले अब कितना समय हुआ यह अगर 2022 तक ये होता है 23 24 तक शायद हम लोग इसको देश में हजार परिवार तक हां जी हजार गांव तक की बात वर्तमान शासन व्यवस्था इसलिए आने देंगे महाराज उसका एक ही सूत्र है बहुत अच्छा प्रश्न है आपका शासन तंत्र में दो तरह के लोग हैं एक हैं शासक और एक हैं शासित इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा शासक भी शासन करके थक गए अब चूंकि ऑप्शन नहीं है उनके सामने यदि वो शासक होने को छोड़ दें तो सीधा उनका शोषण होने वाला है क्या होने वाला है उनके पास ऑप्शन नहीं क्योंकि आ, तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो आप शोषित होकर रहो या शोषण करके रहो है ना तो सभी शासक शासन करके कर थक गए जैसे आपके घर में ही आप अपने घर के घर पे शासन करते हो शासन करके मां बाप थके कि नहीं थके थक गया भैया इसलिए वो भी चाहते हैं रिलीफ लेकिन चूंकि रास्ता नहीं है जैसे वो छोड़ेंगे तो लोग उन पर टूट पड़ेंगे डर के मारे शासन करना उनकी भी बाध्यता है स्वीकार उनको भी नहीं है शासित जो है उनको भी स्वीकार नहीं है क्योंकि दोनों को स्वीकार नहीं है दोनों के अंदर मानव है और मानव आज भी इतने सब होने के बावजूद भी सम्मानपूर्वक व्यवस्थापूर्वक विश्वासपूर्वक जीना ही चाहता है विकल्प के अभाव में हम सब ऐसे जीने के लिए बाध्य महाराज इसीलिए अभी जैसे आपको शायद ध्यान हो कई सारे आज के शासन तंत्र में लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंडिविजुअली सब चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ हो जाए लेकिन अयोग्यता इसी बात की है कि वो जो कुछ कहने जाते जनता बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता मॉडल चाहिए मॉडल है ना तो जी। हाँ जी हाँ हाँ माइक आ रहा है माइक आपके पास हाँ जी ना सिर्फ मेरे को दिल्ली का ऐसा अनुभव है बल्कि मैं देश में बहुत जगह गया हूँ और बहुत जगह मैंने सरकारी स्कूलों में विजिट किया है और मैंने देखा है कि वहाँ पेरेंट्स का तो कोई दखल नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बच्चों को मिड डे मील मिल जा रहा है बच्चा स्कूल जाके वापिस आ रहा है दैट्स ऑल उसके आगे पीछे उनका कोई रुचि मैंने देखा नहीं मतलब मेरे को इस बात को सहज में विश्वास करना मुश्किल लगता है कोई करिकुलम स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया होगा दिल्ली में और पेरेंट्स ने उसका विरोध किया होगा क्योंकि मैंने आठवीं क्लास का बच्चा दिल्ली में आठवीं नौवीं का बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा उसको आ, बुरी तरह से फेल होते देखा है हर सब्जेक्ट में और उसकी जनरल नॉलेज जो है या नॉलेज कह लो कुछ भी कह लो वो तीसरी चौथी के बच्चे के लेवल की भी नहीं है आठवीं नौवीं क्लास के बच्चे की जहाँ माँ बाप इतने भी अवेयर नहीं है कि उनका बच्चा आठवीं नौवीं में आ गया और तीसरी क्लास के लायक है नहीं उनके माँ बाप ऑब्जेक्शन करने जाएंगे कि आप हमारे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो मतलब ठीक है ना देखिए हाँ। एक तो ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भी नहीं कि दिल्ली सरकार पूरे मन से काम कर पा रही क्योंकि काम करने का तरीका मैं क्या वो बता देता हूं ये जो मैं बता रहा हूं ये काम केवल इसी तरीके से हो सकता है शासन विधि से ये नहीं हो सकता है पहले तो ये समझ दूसरी बात मैं हमेशा मंत्री जी कहता हूँ कि एक बार आ जाओ समझ लो बिना समझे करोगे तो ऐसी धक्के खाते रहेंगे तीसरी बात कोई करिकुलम उन्हें बना लिया है ना हमारे से वेरीफाई करा हमने बोला ये कैरिकुलम ठीक नहीं है ये बिल्कुल काम का नहीं है फिर भी उन्होंने उसको लागू कर दिया ठीक है ना उनको पता है कि अब दो चार छः महीने में जो करना सो कर लो आगे पता नहीं क्या होने वाला है तो ये भी हमको समझ में ध्यान रखना है कि उनकी लिमिटेशन है, है ना एक तो लिमिटेशन वहीं से खड़ी होगी कि समझ ही नहीं आया भागते दौर समझ में नहीं आया दूसरा लिमिटेशन ये है कि सरकार में बने कैसे रहें तीसरा लिमिटेशन ये है कि उनके अधिकारी सुनते ही नहीं है है ना ये लिमिटेशन तो ये सारा काम कोई शासन नहीं कर सकता ये सारा काम नॉर्मल आदमी का है आप और हम लोग जब बीइंग ह्यूमन बीइंग यहाँ बैठते हैं ना आप शासक हो ना शासित हो है ना ना आप टीचर हो ना आप अभिभावक हो ना आप स्टूडेंट हो एक मानव होने के नाते हम जब करते हैं तभी ये काम हो सकता है है ना तो ये ये बहुत अच्छे से हम अगर अपने बिठा लें जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि ये शासन तंत्र नहीं के शासन ने बोला और खट से ऑर्डर पास किया आप कल सबसे सब, सब समाधानी तो जाना ऐसा थोड़ी है ये आप सब कल से संबंध संबंधपूर्वक जीना ऑर्डर हो गया जी सरकार का ये नहीं हो सकता ये योग्यता के साथ चलने वाला है, है ना तो इसलिए शासन की तरफ मुंह मत देखो मैंने तो उल्टा कहा नहीं कहा जब जनता ही मांग करती है, है ना कि हमको ऐसे जीना है जैसे सो गाँव अगर बन जाते पूरे देश में हमारे देश में कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी कुछ अच्छे लोग हैं और उनके गांव में चलती है लोग उनका अनुकरण करते हैं चरित्रवान लोग हैं मूल्यवान लोग हैं थोड़ी समझ कम है लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं ऐसे गांवों में ये ऑटो ऑटोमेटिक होने वाली बात है वो लोग आएंगे अध्ययन करेंगे और फटाफट इमीडिएटली उसको कॉपी करते हैं इसकी एक संख्या बढ़ने के बाद जनता में इसकी मांग आती है ये मैं कह रहा हूँ वहाँ से संविधान और अमेंडमेंट होता है संविधान और अमें, में अमेंडमेंट होने के बाद अब एक मुद्दा आता है कि गांव अब स्वायत्त होता है और गांव की सारी प्रॉपर्टी जितनी है वो गांव सभा की होती है है ना समझदार हुए बिना ये हो नहीं सकता है तो ग्राम सभा दस लोगों की बनी और उसमें अब ये सारा गांव का प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो गया ग्राम सभा अब कोई कोई इसमें व्यक्ति या परिवार वाला मामला नहीं है ये परिवार ही उसका मॉडल है लेकिन अब अब प्रॉपर्टी का मालिक ग्राम परिवार है ग्राम परिवार तो जमीनों का खरीदना बिकना का कार्यक्रम ही दुनिया में से ख़त्म जमीन बिकना खरीदना कार्यक्रम बंद अब वो पूरे गांव की वो प्रॉपर्टी है जो भी है यहां पर इसे गांव पि उड़ा है इसके पूरे गांव के लोग और ये सब जगह उसकी ठीक है ना ये बात अब उसके बाद यहाँ पर कैसे कैसे होता है वो आगे की बातें हैं यहाँ से अब संविधान में अमेंडमेंट होने के बाद शिक्षा में अमेन्डमेंट होने के बाद ये बहुत तेज़ी से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो गया एक तो सभी देशों में जिस प्रकार से हम लोग आजकल कनेक्टेड हैं ये जो पहले लेवल पे जो सौ गांव बने थे इसमें तो तमाम देशों के मतलब तमाम देशों में ये गांव बने है ना तो वो पहुँच ही गया वहाँ पर अब हिंदुस्तान की एक सीमा है यदि हिंदुस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो जाता है हम आपस की लड़ाई से मुक्त हो जाते हैं हमारा ये बाउंड्री सिक्योरिटी बढ़ेगा या घटेगा बढ़ जाएगा ना मतलब हमारा सारा ताकत अंदर से लग, अंदर जरूरत नहीं पड़ रही अब तो बाहर हमारी बाउंड्री बॉर्डर बाौंडर सिक्योरिटी हमारी जो है वो अब थोड़ी और मजबूत हो जाएगी तो ये दूसरे देश वालों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत होता है कि क्या इन्होंने कर लिया जिससे इनका पूरा अंदर आंतरिक शांति हो गई ये भी इंटरनली यहाँ पर काम कर लेते हैं वहाँ पर भी कोई प्रेरणा स्रोत हो जाते हैं इस प्रकार से हम ये बात ठीक से समझ लीजिए सीमा सुरक्षित होने पर ही सीमाओं का विलय होगा सीमा सुरक्षित होने से सीमा विलय होगा जब तक सीमा सुरक्षित नहीं है जब तक सीमा का विलय नहीं हो सकता है परिवार के अंदर भी रमेश भाई जो सीमाएं बनी हुई हैं वो अपना अपना अहमता बना हुआ वो इसी बात को लेकर है कि जब तक हमारा हमारी हमारी सीमा मतलब हमारा सम्मान हम सम्मानपूर्वक जी पाएँ जब तक ये हर एक आदमी का सुरक्षित नहीं होता है तब तक वो अहंकार उसमें रहता ही वो अहंकार विधि से तो हम अपनी सीमाओं को बचा के रखते हैं तो ये भी समझ में आना चाहिए ये व्यक्तिवादी कार्यक्रम नहीं है सीमा सुरक्षित होने से सीमा विलय जाती है जैसे इंडो नेपाल या नेपाल को लगता है हम ये हिंदुस्तान हमारे से क्या छीन ले जाएगा हिंदुस्तान को लेते नेपाल के क्या मजाल छीन ले जाए चाहे मजबूरी हो इंद इंडिया और नेपाल के बीच में सीमा सुरक्षित है सीमा सुरक्षित है तो सीमा है ही नहीं विलय हो गया आप आराम जाओ आराम से आओ आराम से हो जाता है दो परिवारों के बीच में उनकी एक सीमा लाइन तय है कि किसके परिवार में कितना हस्तक्षप करना नहीं करना क्यों करना क्या नहीं करना सुरक्षित है तो विलय हो गई असुरक्षित है तो तो मानवतापूर्ण आचरण जब पूरे देश के स्तर पर पहुंचता है एक व्यक्ति से निकलकर देश तक पहुंचने के बाद बनती है वहाँ पर जाकर सीमाएँ सुरक्षित होती है और सीमा सुरक्षित होने से सीमा का विलय होना शुरू होता है तब हमारा जो 50 परसेंट एफर्ट जो जो हमारा कल हमने देखा सब वेस्ट हो रहा है वहाँ से वो बचना शुरू होता है तब हम समृद्धि की ओर बढ़ने की तरफ चलते हैं अभी तो कंगाली जा रहे हैं ये हो गई मुद्दे की बात अभी ब्रेक हो गया है वैसे तो लेकिन मैं सोचता हूँ इसके बाद आगे सत्र तो होने वाला नहीं है होने वाला है अगर करने वाले हैं अगर कहीं जा रहे हैं अभी आप में से कुछ लोग जा रहे हैं तो चाय पी के आ जाओ लेकिन उसके बाद अब आपके व्यवहारिक प्रश्न हो चाहिए मैं यहां से बोलूंगा नहीं आप प्रश्न पूछोगे उसका मैं उत्तर दूंगा चलो जल्दी आओ चाय पी के फटाफट